निधि विश्व गुरुवंद सुखबोधा तर्कसंग्रह शाँ शांति शांति तर्कसंग्रह ग्रंथ का नाम है तर्कसंग्रह तर्का संग्रह तर्क तर्क से क्या है तर्क का तर्क मैंने जो लोग व्यवहार में कहते ना कोई कुछ बात कह दिया तो उसको काटने के लिए जो बोलते हैं उसको, उसको तर्क कर रहा है बोलते है? हर बात को काटता है उल्टा उल्टा, उल्टा बोलता है वो अर्थ यानी तर्क प्रमि क्रिय तर्क सप्त पदार्थ सात पदार्थ है या सोलह पदार्थ न्यायिकों का वो पर सात है जो भी है। पदार्थ का नाम तर्क तर्कानाम संग्रह में पदार्थान संग्रह इसे तर्क संग्रह को हो या पदार्थ संग्रह को ठीक है पदार्थ में तीन शब्द है नाम हमेशा लाघव रखा जाता है छोटा सा नाम राम कृष्ण छोटे छोटे नाम इसलिए यहां पर पदार्थ न करके नाम रखना तो ग्रंथ का इसलिए पदार्थ शब्द का पर्यायवाची तर्क शब्द को उपयोग किया उसे एक अक्षर घट गया पदार्थ में तीन अक्षर है तर्क में दो अक्षर लाघ हुआ के नहीं हुआ शरीर शरीरकृत लाघव लाघव गौरव भी तीन प्रकार का माना गया है है ना लाघव गौरव तीन प्रकार का माना जाता है शरीर शरीरकृत लाघव गौरव संबंध कृत लाघव गौरव संबंध कृत भी होता है दो वस्तु का जो संबंध होता है वो कितना है देखा जाएगा किस प्रकार का संबंध है न्यूनाति न्यून हो उस पर लाघव कहेंगे संबंध लंबा चौड़ा संबंध हो उसको गौरव कहेंगे संबंधकृत लाघो गौरव भी होता है और तीसरा उपस्थिति कृत लागो गौरव ज्ञान कृत लागो। वही बात आपके सामने कह दिया उस शब्द को प्रयोग करने के बाद उसका अर्थ को उपस्थित होने में आपके दिमाग में कितना टाइम लगता है ये आप आपको घड़ा घड़ा कहते आपके दिमाग में अर्थ समझ में आ जाता है नया नया संस्कृत का छात्र उसको बोला घट, घटे तो घट क्या होता है पट बोले घट पट, क्या होता है घटपट होता है तो समझ नहीं आती उसको वो उस तो कपड़ा याद है तो पट शब्द का समझ में आ जाएगा तो कपड़ा तो उसको लोक में प्रसिद्ध है वहां देखो पटक में दो अक्षर है कपड़ा में तीन अक्षर है लेकिन फिर भी कपड़ा शब्द प्रयोग करना लाघव है पटक शब्द प्रयोग करना गौरव हो जाता है क्योंकि व्यक्ति को अर्थ की नहीं होती पटक कहने से ज्यादा समय लगता है अर्थ को समझने में और कपड़ा कहने में कम समय लगता है इसलिए उपस्थिति कृद लाघो और गौरव इस तीन प्रकार से हम लोग लाघव और गौरव को समझते हैं पहला है कौन सा शरीर शरीरकृत लाघव गौरव दूसरा है समंकृत लाघव गौरव और तीसरा है आपका उपस्थित कृत लाघव गौरव शरीर शरीरकृत माना गया है क्योंकि तर्क शब्द पदार्थ शब्द दोनों पर्यायवाची है उसे तर्क शब्द में दो अक्षर है पदार्थ शब्द में तीन अक्षर है इसे तर्क शब्द को इस संज्ञा में प्रयोग किया गया तर्क संग्रह संग्रह किसको कहते हैं शास्त्रों में संग्रह का अर्थ लोक में संग्रह का मतलब क्या होता है सामान बटोरना माल बटोरना इसको संग्रह कहते यहां उसका संग्रह नहीं श्लोक है जिनको चाहो लिख लीजिएगा विस्तरेण उपदिष्ठान अर्थाण सूत्र भाष्यो निबंधो यह समासना संग्रह तम विधुर्बुदा विस्तरेणोपदिष्ठान अर्थ सूत्र भाष्यो निबंधो यदुर्बा अर्थ है ग्रंथों में हरेक दर्शन का सूत्र ग्रंथ है न्याय सूत्र है वैशेषिक सूत्र है वेदांत का भी सूत्र है ब्रह्म ब्रह्मसूत्र का तो के सूत्र ग्रंथ को न्याय का भी है सांख्यों का भी सांख्य सूत्र है मीमांसा का भी मीमांसा सूत्र दर्शक ग्रंथ है सूत्र पर ग्रंथ और उसके ऊपर भाष्य भी मिलते हैं दो कोई मुख्य प्रमाण माना जाता है और अधिकतर सभी सूत्र ग्रंथों पर वार्तिक भी लिखा गया है लेकिन वार्तिक कोई तरह प्रमाणिक नहीं माना गया इसलिए कह रहे हैं सूत्र और भाष्य इन दो ग्रंथों में जो विस्तार से कहा गया पदार्थ विस्तरेण उपदिष्ठान अर्थाना विस्तार से कहे गए पदार्थों का यह समासी निबंध जो ग्रंथ जो निबंध संक्षेप में संग्रह कर देता है सूत्रग्रंथ पढ़ने में बहुत समय लगता है भाषा सहित पढ़ने में तो और ज्यादा टाइम लगता है उन सबको संक्षेप में जो संग्रह कर दिया जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ का नाम संग्रह विद्वान बुधा विद्वान लोग ऐसे ग्रंथ को संग्रह नाम से कहते हैं दोबारा श्लोक कहता हूं विस्तरे अर्थाण सूत्र भाष्यो निबंधो यह सम्रह तम विदुर्बुदा इसलिए यहां आप जो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं तर्क संग्रह मूल रूपेण वैशेषिक दर्शन के सात पदार्थों को लेंगे इसी में लेकिन न्याय के सोलह पदार्थों को अंतर्भाव करते हुआ व्याख्यान करेंगे एक तरह से विशुद्ध न्याय दर्शन का भी ग्रंथ नहीं है और यह विशुद्ध रूपेण वैशेषिक दर्शन का भी ग्रंथ नहीं है दोनों की खिचड़ी है कुछ न्याय की बात कहेंगे कुछ वैशेषिक का बात दोनों बातों को लेकर के दोनों में प्रवेश के योग्य यह ग्रंथ बनाया गया है इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको न्याय दर्शन का भी बहुत ज्ञान हो जाएगा वैशेषिक दर्शन के में भी प्रवेश प्राप्त हो जाता है इसलिए अधिकतर इसी ग्रंथ से पढ़ाना शुरू किया जाता है तर्क संग्रह जैसे मंगलाचरण निधाय हृदय विश्वेश गुरुवंधनम बालान सुखबोधा क्रियते तर्क संग्रह क्रियते तर्क संग्रह क्रियते यहां जो प्रयोग किया है कर्मणी प्रयोग है इसलिए कर्म भूता वस्तु में प्रथमांत हो गया तर्क संग्रह तर्क संग्रह करोमी अहम अन्नम भट्ट तर्क संग्रह करोमी अब करोमि को क्रियते प्रयोग करेंगे तो कर्मणी लकार हो गया क्या कहते हैं लकार तब क्रिया है मया तृतीय भट्टे नर्क संघ्रह कर्म को प्रतिमा हो जाएगा क्योंकि इस, इस में कर्म उक्त हो गया तो मया नर्क संग्रह क्रिय वाक्य हो गया इसको प्रतिज्ञा वाक्य है कोई भी श्लोक है उस श्लोक को तोड़ के श्लोक का अर्थ को समझने के लिए हमें अन्वय करना पड़ता है क्या कहते हैं उसको अन्वय करना तो श्लोक में क्रियापद कहीं रहता है कर्तृपद कहीं रहता है कर्म कहीं है गौण क्रिया कहीं होगी गौण कर्म कहीं रखा होगा कि तो श्लोक तो छंदोपद है छंद को बनाने के लिए वहां गुरु लघु शब्दों का हा? ये यगण मगण रगण रगण तगण इत्यादि उनके हिसाब से बनाना पड़ता है तो इसलिए शब्द ऊपर नीचे इधर उधर होता क्रम से नहीं होता पद्यस्य पद्य से गणम अन्वय का क्या लक्षण है पद्यस्य से गणम पद्य है कोई भी श्लोक है कोई भी उसको गद्य भाव में लिखना पोएट्री को प्रोज में लिखना उसको कहते हैं अन्धे। उस अन्वय भी दो प्रकार का एक नाम का नाम खंडान्वय दूसरे का नाम दंडान्वय दंडान्वय खंड दो प्रकार से अन्वय किया जाता है दंडान्वय और खंडान्वय दंडान्वय में कैसे होता है और खंडान्वय में कैसे होता है दंडान्वय की प्रक्रिया ऐसी है कर्ता गौण कर्म गौण क्रिया मुख्य कर्म मुख्य क्रिया कित बोधो अन्वय दंड अन्वय सीधे सीधे वाक्य है कर्ता पहले रखा जाएगा कर्ता के बाद गौण कर्म फिर गौण क्रिया उसके बाद मुख्य कर्म फिर में मुख्य क्रिया इति वाच्या, शुद्ध च्य शुद्धवाच्यान्वय शुद्ध शुद्धवाच्यों का अन्वय करने का नाम दंडावय क्या होता है प्रतिज्ञावाक्यपुरस्सरे प्रतिज्ञावाक्यपुरस्ण प्रश्न पूर्वक उत्तर भाव पदावय खंड प्रतिज्ञा पुरस्क प्रश्न पूर्वकम उत्तर भावना पदा नन्वय खंड अर्थात श्लोक में क्या कहना चाहते हैं उसके लिए प्रतिज्ञा वाक्य बनाई जाएगी उस प्रतिज्ञा वाक्य के बाद में प्रश्न डाला जाएगा उसके जवाब में एक पद को लेंगे फिर एक प्रश्न डालेंगे फिर जवाब में दूसरा पद का अन्वय करेंगे इस प्रकार से पदों का अन्वय करने का नाम खंडान्वय दोनों अन्वय में इस श्लोक में करके दिखाऊंगा पहले दंडान्वय मया अन्नम भट्टेना विश्व सिंह हृदय निधा गुरुवंदन च विधाय बाला नाम तर्क संग्रह मया अन्नम भट्टे क्या हो गया करता फिर गौण कर्म गौण क्रिया जितने भी सब बीच में डाल दो गौण कर्म क्या है जितने प्रत्यय को गौण कर्म कहते हैं ना निधा विधाय बोधायन है या गौण कर्म क्रिया और उसकी कर्म भी तीन है निधाय का कर्म कौन है विश्वेशम उसका किस्टा हृदय विश्वेशम हृदय निधाय हृदय विश्वेशम निधाय मैयान्नम बालानं हृदय विश्व तक गौण कर्म गौण क्रिया हो रही होश्वेश एक गौण कर्म है उसका क्रिया निधा दूसरा गौण कर्म है गुरुवंदन उसकी क्रिया विधाय तो मुख्य कर्म कौन है तर्क संग्रह मुख्य क्रिया क्रियते दंडानव मैं भट्टेन ह्रिविश्वेश निध गुर विधाय बालांकबोध क्रियते क्रीय कहते हैं दंडावय अब खंडावय करें मैं अन्न भट्ट तर्कसंग्रह क्रीय प्रतिज्ञा मैं अन्न भट्टेन तर्कसंग्रह योग्या प्रतिज्ञा वाक्य अ प्रश्न कि निधा कह लक्ष्य लिधा कम निधा किसका स्थापना करके विशेषम दूसरा बदला है ना कुरा प्रश्न जवाब में पुनः कि विधाय कम गुरुवंदनम कस्मै प्रयोजना सुख बोधा के साथ न इस तरह से सभी पदों को प्रश्न डाल करके जवाब रूपने ने निकालिया ना प्रश्न पुरस्म उत्तर भाव ने जवाब के रूप से प्रत्येक पदों को अन्वय करने का नाम खंडान्वय हो गया कि नहीं हुआ? पहले प्रतिज्ञा किया हमने मैयान्नम भट्टे नर्क संग्रह मया अन्नम भट्टे नर्क संग्रह क्रिय मया अन्नम भट्टे न तर्क संग्रह क्रिय थे प्रतिज्ञा वाक्य हुआ और पुनः दोबारा घटा रहा हूं खंडान्वे को ध्यान से दे इतना मैयान्नम भट्टे नर्क संक्रिय क्रियज्ञावाक्य हो गया लकार लकार में में इसी को हम गएगा तो कैसे कहूंगा लकार, लकार में कर्म होगा नहीं मैं अन्नम भट्टे नियना प्रतिज्ञा वाक्य आप प्रश्न डालेंगे किंग कृतवा कम विशेषम कुत्र हृदय विधायद बालानां सुखबोधा कैशा बेखंड यहाँ एक धातु को तीन बार प्रयोग कर रहे हैं निधाय विधाय मुख्य रूप इसका भी अर्थ अलग अलग हो जाता है धातु एक है अर्थ अलग हो गया उपसर्ग की महिमा से व्याकरण पढ़ेंगे तो बताऊंगा जो पढ़ चुके मालूम होगा उपसर्ग का क्या स्वरूप होता है अंतर जानते हो क्या श्लोक है नहीं मालूम उपर्ग धातवर तम बाध दे कश्चित लिखो धातवर तम बाधते कश्चित कश्चित कश्चित तम अतते धात्वर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अतते तमेवस्ट्य तमेवस््य धात्वर्थम बाधते कश्चित कोई कोई उपसर्ग ऐसा होता है धातु का अर्थ को उल्टा कर देता है अर्थ कोई उल्टा दिया बाधते कोई उपसर्ग होता है कोई पलट देता है और और कोई कोई जो उसी करता। तो कोई कोई जो उसी करता करता विशेषता को पैदा नहीं करता। कोई नहीं पैदा नहीं नहीं फर्क किया तीसरा कैसा है तमेव विशिष्ट उसी विशेषता को प्रकाशित करता है जैसे आहार विहार प्रहार संहार आहार मैंने खाना मारना नहीं है ना फ्री धातु क्या है हरणम हरणम में भी दो प्रकार का होता है प्राण हरणम वस्तु हरणम चोरी करना भी हरण है प्राण का हरण करना भी हरण है ये दोनों काम नहीं हो रहा है खा रहे हैं भोजन खा रहे हैं आहार या बाधित हो गया धातम बाधित संहार प्रहार यह क्या अनुवर्तित प्रहार में मारना संहार बिल्कुल खत्म ही कर देना दोनों में मार-मार अर्थ -मार है लक्षणता पैदा कर प्रहार में तमें अनुवर्तते और संहार में विषण विहार में भी विहार में नहीं घूमना फिरना मारने का कोई मतलब नहीं है तो बाधते में आ जाता विहार, तो आहार और विहार दो में बाधते का दृष्टान्त ले लो और प्रहार में अनुवर्त का दृष्टांत हो गया और संहार में उसी अर्थ पर विशेषता पद संतम कर दिया मर्डर हो गया तो एक ही धातु था आ उपसर्ग जुड़ा वी उपसर्ग जुड़ा तो उन उपसर्गो ने क्या किया धात को बाधित कर दिया प्रोपसर्ग जुड़ा तो धातु के अनुसरण कर दिया और समर्ग जुड़ा तो धातुर्थ ने विशेषता पैदा कर दी ये उपसर्ग की महिमा है ये याद रखना चाहिए धातुते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते इस प्रकार से तीन गति हो जाती है उपसर्ग की महिमा से उपसर्ग गति गति उपसर्ग, गतिस्ट। उपसर्ग गतिस्ट। या गर्ग धाधा तो है धाधा इसके लिए भी एक श्लोक बनाया गणरत्न महोदरी नाम के ग्रंथ है वहां धातुओं के अर्थों को बड़ा लक्षण गणों के बारे में वर्णन किया पांच श्लोक इस बनाया इसको लेकर वि पूर्वोधा करोत्यर्थे पूर्वो अभिपूर्वस्तु भाषण मेल ने संपूर्व चापी नी स्थापने नी स्थापने वी पूर्वो धार्थी ध्यान मे विधायक गुरुवंद विधाय अर्थ क्या हो जाता है करोति या अर्थात क्या कृत्वा गुरुवंद पढ़ते निपूर्वास्थापने माता पर क्या होता है दादा तुका स्थापना निधा कहा हृदय में स्थापना करके अर्था हृदय में स्थापना करके विपूर्वोधा करोत्यर्थ अभिपूर्वस्तु भाषण अभिपूर्वस्तु भाषण बोलना अर्थ में अभिधानम बोलो मेल ने संपूर्व संधि संधि में मेलनम दो अक्षरों का मेलन दो शब्दों का मेलनम संधि हो गया उसको संधि कहते दो लोग अपने शत्रुता लड़ रहे थे बाद में मित्र हो गए वहां तो भी कहते हैं संधि भगवान कृष्ण को संधि के लिए तो भेजा गया था ना पांडव और कौर के बीच में संधि संबंध जोड़ने के लिए मित्रता लाने के लिए गया था उसको संधि का स्थापने कहते मेले यहां पर इसलिए मैंने स्थापना करके किन को स्थापना किया भगवान विश्वेश को कहा स्थापना की हृदय में हृदय में भगवान विश्वेश को स्थापना करके गुरुजी को वंदना करके बालकों को अनायास पूर्वक बोध हो इसलिए मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा यह तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को किया जाता है यह मंगलाचरण का सामान्य अर्थ हुआ विशेष गहराई में जाएंगे नहीं सब पढ़ चुके हैं ज्यादा लोग दोबारा जा रहे हैं थोड़ा तेजी चलेंगे और कहा था न्याय बोधनी में जाएंगे है ना तर्क संग्रह नी के पाठ चलेगी इसलिए हम न्यायोधिनी का मंगलाचरण अच्छा में जाइए संचारी श्री न्याय यहां देखो अखिला प्रयोग कर दिया मूल में कर्मणि लकार थी यहां कर्तिलकार है गोवर्धनसुधी सुधी ही न्यायबोधिनी तनुते गोवर्धन नामक सुधिमने विद्वान क्या कर रहे हैं न्याय बोधनी, न्याय बोधनी बोधनी नामक न्यायोधि प्रक ग्रंथ को तनुते विस्तार करता हूं अखिलागम संचारी श्री कृष्णाथम अखिल आगम ग्रंथों में संचरण करने के स्वभाव वाले हैं अखिल आगम संचार नि प्रत्यांत है अखिल आद आग अखिलेश आगमेशु संचरितुम शीलम संचरितुम यस अखिलेश अकिलागम संचारी सकल वेद और पुराण ग्रंथों में जिसकी चर्चा की गई है संचार करते का मतलब क्या जिनका विचार किया गया है ऐसे कौन है वो श्री कृष्णारम श्री कृष्ण नामक जो भगवान और कैसे हैं वो परम महा दो विशेषण जोड़ दिया परम कृष्णा महा कृष्णा पर शब्द अर्थ यहां पर क्या लेना है जगह जगह पर अलग अलग अर्थ होता है वर्तमान स्थल में परम शब्द गर्थ क्या है निरतिशयत्व सती क्षय शून्यत्म पर निरतिशयत्व सती क्षय शून्यत्म पर विशेषण क्यों दिया महा के कारण से महाशब्द का अर्थ्याय पूज्य धातु है सर्व रूप बना महा परम के लिए दिया गया है महा मने पूजी तो आप भी हैं पूज्य तो संत लोग होते हैं पूज्य तो दुनिया में बहुत लोग हैं इसलिए विशेषण देना पड़ा परम पूज्य पूज्यों में भी जो पर है। पूज्यों में पर का मतलब क्या वो इससे ज्यादा पूछ वो उससे भी ज्यादा पूछ ऐसा व्यवहार होता है ना आप पूछे आपसे भी एक और ज्यादा पूछे उससे भी ज्यादा पूज्य, पूज्य तर पूज तम वार चलता है इसमें सात शेयता है, है। सातशे इसकी अपेक्षा से बहुत ज्यादा पूछे उसकी अपेक्षा से बहुत ज्यादा पूछे ये जब हम कह रहे हैं इसमें है इन भगवान कृष्ण में ऐसा नहीं है इनके अपेक्षा ज्यादा पूज्य है कृष्ण ऐसा नहीं इसलिए कहते हैं निर है वो सात नहीं है निरतिशयत्व है निरतिशयत्व तो, तो ब्रह्मा में भी हो सकता है शिव में भी है ना तो कहते क्षय शून्य क्षय से शून्य भी होना चाहिए अपने अपने गुरु को भी परम पूज्य कहते हैं ना हम लोग परमत्वा भी गया लेकिन निर्देशय जरूर हो सकता है किंतु तो क्षयशील वो है क्षय शून्य नहीं है जब तक श्रद्धा बनी हुई है तो परम पूज्य है जहां श्रद्धा डमाटोल हो गया तो पूज्य ही नहीं रह गया तो परम पूज्य तो है, है? इसीलिए सात सी पदार्थों में भी निर्देशित्व तो भले ग्रहण कर लोगे किंतु वो क्षय शील होगा क्षय शून्य नहीं होगा इसलिए पूज्यों में सर्वोत्कृष्टता का आरत्या है वह निरक्ष हो और शून्य हो। इसलिए आरतिया क्या लिया गया निर सती क्षय शून्यत्व परत्व व्यारत्त्व विशिष्ट जो पूज्यत्व कहां है श्री कृष्णा भगवान में भगवान श्री कृष्ण नामक भगवान में है ऐसे भगवान को ध्यात्वा ध्यान करके ध्यान करके मैं जो गोवर्धन नामक विद्वान न्याय बोधि न्याय न्यायोधि नामक ग्रंथ को विस्तार करता हूं ये मंगलाचरण का सामान्य अर्थ है यहां पर भी पूर्व समझे दंडान्वय और खंडान्वय दंडान्वय में गोवर्धन सुधी ही अकेलागम संचारी परम न्याय तनुते अखिलागमसारी खंडावय गोवर्धन न्यायोध्व्यूता क्या करके ने ध्यान करके किसका ध्यान किया श्री कृष्ण नामक भगवान का कैसा है वो कथम भूतम अखिलासारीथम भूतम महा पूज्य वो किस प्रकार की पूज्यता पुनः कथम भूतम परम इस तरह से प्रत्येक पद का अन्वय कर लिया इसका नाम खंडांग निर्विघ्न परिसम इष्ट देवता नमस्कार मंगल शिशु शिक्षा मंगल शिशा आप भी मंगलाचरण करते हो ना पूर्ण पूर्ण विदम शुरू करते हो कोई न कोई श्लोक बोलते हो कोई भी आप शुभ कर्म करते हैं तो कुछ न कुछ मंगलाचरण करते हो इसी तरह से ग्रंथकार ग्रंथ लिखते वक्त भी अपना मंगलाचरण अपने मनी मन कर सकते थे कि नहीं कर सकते मनिमन भगवान का स्मरण किए और बंद ग्रंथ बनाते तो लेकिन आपको कैसा मालूम होता कि यह परंपरा है कि कोई भी शुभ कर्म करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए आपको मालूम कैसे होगा विद्वान लोग ज्ञानी लोग मनी मन ध्यान कर लेते तो कुछ भी नहीं लिखते ग्रंथ में तो आपके परंपरा का बोध नहीं होता कि कर्म करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए इसलिए शिष्य शिक्षार्थम शिष्यों को शिक्षा प्रदान ज्ञान के लिए क्या किया मंगलम ग्रंथा दो मंगलाचरण जो उन्होंने मनी मन कर लिए थे तो शो क्या किया ग्रंथ के आदि में निबदना थी जोड़ दिया अरे मंगलाचरण में होना क्या, क्या चाहिए कुमार विभत दर्शन में श्लोक वार्तिक लिखते हैं उन्होंने लिखा है मंगलाचरण में क्या क्या तप्व तो होना चाहिए संबंधाधिकारी विषय प्रयोजनम विना अनुबंधम ग्रंथाद मंगल नई अनुबंध कहते चार चीज का नाम विषयों, ये तो जानते हैं शेखर विषय बताना चाह रहे हो उसका नाम विषय संबंध और अधिकारी चार है। इन चार इन को अनुबंधौ। ग्रंथ के आदि में किया गया मंगलाचरण नई शस्य ते उपिष्ट नहीं, नहीं माना जाता उसे मंगलाचरण नहीं मानेंगे पकवास है वो ग्रंथ के आदि में जो मंगलाचरण किया जाए उसमें चारों चीज होना चाहिए इनके बिना ग्रंथ में किया गया कि मंगलम नई वस्यत है यह उपदेश योग्य नहीं माना जाएगा ये चारों होना जरूरी है। इनको अनुबंध क्यों कहते हैं? अनुबंध का लक्षण क्या है ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल अनुबंधत्म अनुबंध का लक्षण क्या है ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्व अनुबंधत्म आप लोग पढ़ने के लिए प्रवृत्त हुए ग्रंथ का अध्ययन में आपकी प्रवृत्ति हुई है।, है ना क्यों हुई इस प्रवृत्ति का कारण कुछ ज्ञान आपके अंदर कुछ ज्ञान है जिस ज्ञान के वजह से आप इस ग्रंथ को पढ़ना चाह रहे हैं उस ज्ञान के अनुकूल जो विषय होते हैं वो ये चार हैं। ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्व ज्ञान के अनुकूल जो विषय ये चार चीज है इन चारों को जाने बिना आप वास्तव में ग्रंथाध्यन प्रवृत्त हो नहीं सकते आपको जानना जरूरी है आप जैसे व्याकरण पढ़ना चाहते क्यों व्याकरण पढ़ना चाहते क्योंकि आप जानते व्याकरण में क्या है व्याकरण का विषय आप जानते भाई वहां पर संस्कृत के शब्दों का निर्माण होता है ना जानते होते तो व्याकरण पढ़ने की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकते न्याय दर्शन में क्या तत्व है सामान्य ज्ञान है आपको इसलिए न्याय पढ़ने आ रहे हैं बहुत दर्शन ग्रंथ है पढ़ते इसको पढ़ने से बड़ा अच्छा बुद्धि का विस्तार होगा और मोक्ष के संबंधित पदार्थों का ज्ञान होगा ऐसा आपके सामान्य ज्ञान है ना कविता प्रवृत्त हुए विषय का सामान्य ज्ञान आपके अंदर है इन पूर्ण ज्ञान न होने से संशय भी है और अपना संबंध आपने जोड़ लिया है कि नहीं प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध मैं प्रयोज्य हूं इस ग्रंथ का और मेरा प्रयोजक ग्रंथ है इसमें मेरा लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है और आप अपने आप को अधिकारी मानते अधिकार लक्षण आगे बताएंगे ंथ के आधिकारिक लक्षण अलग अलग होता है में ना साधन चतुष्ट संपन्न होने वाला अधिकारी है। अधिकारी आधिकारिक लक्षण ये चारों होना चाहिए इन चारों का नाम अनुबंध ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञाकूल विषयत्म अनुबंधत्व तत्चतुष्ट अतव एकताश अनुबंध बिना ग्रंथाद नई इसका नाम अनुबंध है कि ग्रंथ के अध्ययन में जो हमारी प्रवृत्ति हुई है उस प्रवृत्ति को प्रेरणा देने वाला जो ज्ञान हमारे अंदर है प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान है प्रवृत्ति का प्रेरक जो ज्ञान है उस ज्ञानानुकूल विषय का नाम अनुबंध है और विषय कौन है चार है तत्व चार है चार कौन कौन है विषय प्रयोजन संबंध और अधिकारी इन चार को पता ये बिना यदि कोई मंगलाचरण को बनाते ग्रंथ आदि में वह उचित तो नहीं होता इसे ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना जरूरी है और मंगलाचरण में ये चारों बात बताना भी जरूरी है प्रयोजन उद्देश्य मंदो भी परिवर्तन सामान्य लौकिक न्याय है अच्छा उस प्रयोजन को बताने के लिए ग्रंथ में जोड़ना जरूरी नहीं है मंगलाचरण बात कहना प्रयोजन को बताना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि प्रयोजन के जाने बिना मंदाति मंद पुरुष भी प्रवत नहीं हो सामान्य लौकिक न्याय है ना प्रयोजन अनुद्देश मंदोपी न प्रवर्तन एक व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग है अब इसलिए कुछ ग्रंथकार लोगों ने माना है प्रयोजन को पता बताना चाहिए और कैसे पता जिस यहां बता दिया बालाना सुख बोधाय वहां भी बोला पाननीय प्रवेश लोगों का लोग कहना है कि ये ठीक है कुछ लोग कहते हैं विशेष से वो कर दो संशय रख दो दोनों प्रकार के श्लोक आपको मिलते हैं खैर देखिए है, यहां क्या है चिकीर्षित ग्रंथ से करने के लिए इच्छित जो ग्रंथ उसके निर्विघ्न परिसनाप्त्यर्थम निर्विघ्नता पूर्वक मेरे द्वारा किया जा रहा इस ग्रंथ के परिसनापन होवे, इसके लिए इष्ट देवता नमस्कार प्रदम मंगलम इष्ट देवता नमस्कार रूपा जो मंगलाचरण को शिष्यों की शिक्षा अर्थ ग्रंथ के आदि में जोड़ दिया जा रहा है निधाएती अन्नम भट्ट जी ने मंगलाचरण किए अपने ग्रंथ के आरंभ में उसको जोड़ दिए जोड़ते वक्त उन्होंने क्या किया मंगलाचरण का दो बताया गया प्राचीन न्यायिक कहते हैं समाप्ति कामो मंगलम आचरित समाप्ति कामो मंगलमाचरित किसी ने आप कहते क्या परिसमाप्ति प्राचीन न्यायिकों के अनुसार नवीन गति नहीं विघ्न विध्वंस कामो मंगलम आचरित विघ्न विध्वंस कामो मंगलम आचरित नवीन परिसाप्ति तो स्वतः होगी या विघ्न नहीं होगा तो समाप्त तो होना ही है इसे तो परिसमाप्ति की कामना से मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है विघ्नों के विद्धन की कामना से मंगलाचरण करना ही उचित है ऐसा नविनयाय न्याय को, को कहना और इन्होंने क्या किया इस न्याय बोधनी कार्य में दोनों उनके मत को रख दिया निर्विघ्न और परिसमाप्ति दोनों की बात कहगी झगड़ा नहीं पहले नवीन एक को बता दे निर्विघ्न का मतलब क्या विघ्न विध्वंस और परिसमाप्ति अर्थम मंगलम कर नमस्कारा विष्णुदेव नमस्कारात्मक मंगलम ग्रंथादो निबजना दोनों के मत को प्रकाशित कर दिया विक्र विध्वंस काम मंगलम्मा आचरित नवीनों को पहला रख लिया और समाप्ति कामो मंगलम्मा आचरित प्राचीन नायकों को पश्चात करके दोनों के सिद्धांतों को संकेत कर दिया और उसके लिए क्या किया इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलम पूर्वाध श्लोक का पूरा का पूरा कैसा है इष्ट देवता नमस्कार कौन, किस देवता कौन है दो हैं इष्ट देवता एक विश्व दूसरा गुरु दोनों का नमस्कार कर रहे हैं। विश्वेशम विधायक गुरु वंदनम गुरु को भी नमस्कार करते हैं भगवान विश्वेश को तो हृदय में ही स्थापना कर लिया अर्थात उन्हें भी हृदय में नमस्कार कर लिया दोनों को नमस्कार करके तर्क संग्रह शब्द की व्याख्या मैंने किया था नाम थी। नाम थी। कोई तर्क नाम संग्रह तर्क तर्क नाम मैंने तर्कंते प्रमिति क्रियंती थी पदार्थ तर्क पदार्थ को ही तर्क उससे विषय बता दिया संग्रह किया हो तो संशय हो गया क्या क्या संग्रह किए हैं भाई तो संग्रह की व्याख्या आपने किया विस्तरेपदिष्ठान अर्थात सूत्र भाषयो निबंधो यह समाचि ग्रंथम संग्रह विदुरहा तो उसको संग्रह कहते हैं तो यहाँ पर यहां पर संशय मत करो क्योंकि यहां जो भी बात कही गई है वो सूत्र और भाष्य के विरुद्ध नहीं है इसे संग्रह कर दिया तर्क संग्रह इस नाम के द्वारा विषय और विषय अत तो विषय और प्रयोजन के लागे क्या बोल रहे बाला नाम से कपोधा तो प्रयोजन को चटा संबंध तो सदा प्रयोजक भाव संबंध होता है अधिकारी कौन दे है? है अधीत व्याकरण का व्यकोशो अनाधीत न्यायो बाल बाल शब्द अर्थ करके अधिकारी का लक्षण बता दिए देखो बाला नाम बाल शब्द अर्थ क्या है पदकृत्य में देखिएगा बाली क्या लिखा है अधित व्याकरण का व्यकोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बाला जिसने व्याकरण काव्य कोश पढ़ के संस्कृत भाषा में अच्छी दक्षता को प्राप्त की है आप में से कितने हैं अपने आप समझ लेना व्याकरण काव्य कोश ये सब पढ़ के जो व्याकरण में दक्षता को हासिल किया है इतनी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है लेकिन अनधीत न्याय शास्त्र, किंतु न्याय शास्त्र जो नहीं पढ़ा है वह व्यक्ति इस ग्रंथ का दृष्टि से बालक है चाहे उम्र से नब्बे हो वो तो बालक है उम्र से मतलब नहीं आवेदांत के जो है आचार्य के पीएचडी भी कर लिए हो तो भी आप बालक हैं यदि न्याय नहीं पढ़े हैं तो व्याकरण से पीएचडी कर लिया तो भी बालक है अन्य समस्त दर्शन पढ़ के प्रखंड विद्वान हो गया लेकिन न्याय नहीं पढ़ा है तो बालक अभी व्याकरण काव्य कोशो इस व्याकरण काव्य कोशोक्षण है अन्य जितनी भी ग्रंथ पढ़ लो लेकिन अनधीत न्याय शास्त्र बाल ए वो बालक ही माना जाए ऐसे बालों के लिए सुख आया अनायास न्याय दर्शन के पदार्थों का बोध कराने के लिए यह तर्क संग्रह नामक ग्रंथो में करता हूं ऐसा नंबर इस मंगलाचरण के बारे में न्याय बोधनीकार ने कह लिया इसके पश्चात आरंभ होता है उद्देश्य प्रकरण न्याय बोधनी में सीधा उद्देश्य प्रकरण पर ही न्याय बोधनी है और तो उद्देश्य प्रकरण उद्देश्य किसको कहते हैं नाम मात्रण वस्तु संकीर्तन उद्देश्य हम क्या क्या पदार्थ मानते हैं इसको घोषणा कर दिया। उसी का नाम उद्देश मैं इतने पदार्थ मानता हूं ऐसा बोलेंगे ना सप्त पदार्थ इतने गुण इतना कर्म इतना ये इतना ये ये चीज मैं मानता हूं ऐसे क्या घोषणा मात्र कर रहे उनका लक्षण नहीं बताएंगे परीक्षण नहीं होगा कुछ नाम मात्रेण वस्तु उद्देश संकर्तन उम्रेण वस्तु उद्देश और एक क्या संकर्तन उसे संकीर्तन तो कीर्तन नहीं है वो हाँ महाराष्ट्र का समझो संकीर्तन भी नहीं है। यहां कीर्तन के तात्पर्य जो है मानस विकृति विशेष मानस विकृति विशेषो संकीर्तनम नाम मात्र से वस्तुओं के बारे में अपने मानस पटल का वृत्ति की विकार विशेष का नाम उद्देश्य मानस वृत्ति विकार विशेष अथवा मानस विकृति विशेषे बोल देते हैं और स्पष्टीकरण करने के लिए कह रहा हूं मानस वृत्ति विकार विशेषो उद्देश्य कहीं कहीं ग्रंथों में आपको मिलेगा अंतकरण परिणाम विशेषो उद्देश्य ऐसा भी पाठ है अंतकरण परिणाम विशेषो उद्देश्य ऐसा भी लिखा है बात एक है। कोई अंतर नहीं है जैसा व्या द्रव्य गुण कर्म सामान विशेष संवाय भाव आ सप्त पदार्थ ये जो बोला है इसका नाम उद्देश्य पदार्थ कति कानी चेसाम नाम पदार्थ कितने हैं और उनके नाम क्या हैं कार्य हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय और अभाव ये सात सख्त पदार्थ ये सात पदार्थ अब विचार करेंगे न्यायबोधनिकार महाराज आपने अपने उद्देश्य प्रकरण उद्घोषणा किया है सख्त पदार्थ आपका उद्घोषणा उचित नहीं है क्योंकि अन्य दर्शनकार शक्ति को मान रहे हैं शक्ति नाम पदार्थ को मानते तो आठ हो जाएगा ना अब सात किसी कर दिए नौ मानने वाले भी हैं दस मानने वाले हैं ग्यारह मानने वाले हैं सोलह मानने वाले हैं चौबीस मानने वाले पच्चीस मानने वाले छत्तीस मानने वाले छप्पन मानने वाले चौसठ मानने वाले और शत पदार्थी नाम पदार्थ मानने वाले दर्शन भी विद्यमान जब है संसार में आप सब तो पदार्थ कैसे कहते हो अथ पदार्थान विभजते न्यायोधनी अथ पदार्थान विभजते पदार्थ किसको करते हैं सीधे सीधे पद से अर्थ है पदार्थ यदि क्वेश्चनों ने अर्थ किया गेयतम पदार्थ हमारा लक्ष्मण पदार्थ जो लक्षण किया है जो जानने योग्य है उसका नाम पता बहुत सारे ऐसी चीज है जानने योग्य नहीं कहने मात्र योग्य कई चीजें कहने योग्य भी नहीं होते हैं न जानने योग्य होते लेकिन होते हैं होते हैं ना उसके बारे में कुछ कह सकते हैं आप को वृत्ति विषय से ग्रहण ही कर सकते हैं इसको तो जान भी नहीं सकते ब्रह्म वेदांत भ्रमस न तो वाच्य न तो ज्ञा मन कहा जाएगा ना अभिधेयत्व तो भी नहीं आ जाएगा पदस्य से अर्थ पदार्थ अभिधेम कर दोगे तो इसीलिए इन्होंने क्या अर्थ कर रहे हैं पदस्य अर्थ पदार्थ अभिधेयत् सब आगे उसको अभिधेत्म वाच्यत्म ग्राह्यत्व अनुभूयत्मे अनुभूय सब पद का अर्थ पदार्थ अभिधेक उससे चाहे सौ कह लो चाहे सात कह लो सब आ जाएंगे पदस्य अर्थ पदार्थ निरक्षण करता हूं और उसका अर्थ कहता हूं तो सौ पदार्थ भी हो सकते तो साथ ही क्यों सप्त सप्त ग्रहणम इस उद्देश्य में सप्त संख्यावाचक शब्द जो ग्रहण किया सप्त पदार्थ ऐसा जो मूल में कहा गया मूल में तत्र में उस मूल में सप्त जो शब्द ग्रहण किया क्यों पदार्थम द्रव्यादि सप्त अन्य तमत्व व्याप्य व्याप्य बोल रहा हूं पदार्थम द्रव्य सत्यन इस व्याप्ति का लाभ के लिए ही कहा प्रश्न व्याप्ति क्या है इसका लक्षण और अनुमान खंड में आएगा लेकिन सामान्य बताऊंगा जैसे लोक में दुनिया में होता है ओ आ धुआं दिखाई दे दूर पहाड़ में धुआं को देखकर आप क्या समझोगे जरूर वहां नीचे कोई चौधा जल रहा होगा अग्नि होगा धुआं को देखा निर्णय लिया वो अविचिन्न धूमरे विचि नहीं तो रेलगाड़ी चली जाती है वो धुआं का नीचे जाओ का आगनी मिलेगा वो तो धुआं पीछे डिग्रह उसको मूल में जाओगे तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा रेल की पटरी मिलेगी है ना इसलिए मेरा विश्लेषण दिया अविच्छिन्न धूमरेखा और अविछिन्न धूमरे का हो जहा वहां जरूर नीचे क्या मिलेगा अग्नि इसको किसको यत्र यत्र तर तत्र अग्नि उसी प्रकार से यत्र यत्र पदार्थत्म तत्र तत्र द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व द्रव्यादि सात से कोई ना कोई जरूर होगा वो जैसे क्या है कलम पदार्थ है या नहीं हां जी ये पदार्थ है पदार तो ये द्रव्यदि साथ में से एक होगा याते अभाव होगा अभाव तो नहीं है ना भाव है ये। भाव है तो कौन सा भाव गुण है क्या रूप स्पर्श वो भी नहीं क्रिया क्रिया भी नहीं जाति भी नहीं सामान्य भी नहीं विशेषण पदार्थ है नहीं तो नित्य में हुआ करता है ामान तो संबंध विशेष हो भी नहीं फिर क्या बचाए द्रव्य द्रव्य में भी कौन सा ठीक है पृथ्वी है मान कोई भी पदार्थ आप उठाएंगे उस जो भी वस्तु को उठा लो और सुख पदार्थ है तो निश्चित रूप वस्तु द्रव्य आदि सात में से एक होगा ही अतः यत्र यत्र पदार्थ तम तत्र तत्र, तत्र द्रव्यादि सप्त अन्य यह व्याप्ति प्राप्त के लिए ही यह सं को दिया गया है तब तुरंत काटेगा। नहीं जी यह व्याप्ति बन नहीं सकता यह व्याप्ति नहीं बन सकता है क्यों शक्ति नाम का एक वस्तु है शक्ति नाम का एक वस्तु है उस वस्तु में द्रव्य सात अन्य तमत्व नहीं है लेनो भी पद आप शक्ति भी एक पदार्थ है लेकिन वह शक्ति नामक पदार्थ द्रव्यदि सात में से कोई नहीं हो गई आठवाप्त भंग हो गया इस पर विचार कल करेंगे